रूम में वापस आने के बाद जब विक्रांत को अदृश्य शक्ति की तरफ से मिले पॉइंट्स के बारे में पता चला तो उसे बड़ा अजीब फील हुआ कहने का अर्थ ये है कि विक्रांत को अदृश्य शक्ति की तरफ से काफी कम पॉइंट दिया गया था पॉइंट्स देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे विक्रांत ने बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दी हो केस को सोल्व करने के लिए इतना ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी विक्रांत का सक्सेस रेट मात्र 113 परसेंट ही था पिछले दिन उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से आग कोडवर्ड दिया गया था जिसका अर्थ ये था कि विक्रांत को कोई दोस्त मिलने वाला था लेकिन फिर भी पूरे दिन उसकी मुलाकात किसी भी ऐसे शख्स से नहीं हुई जिसे वो अपना दोस्त कह सके हालांकि 113 परसेंट के सक्सेस रेट के बदले विक्रांत को एक खास तरह का अदृश्य टूल भी दिया गया था इस टूल की मदद से विक्रांत 30 मिनट तक खुद की मौत का झूठा नाटक कर सकता था रूम में जाने के बाद जब विक्रांत ने अपने बाथरूम में ग्लास डोर को उंगलियों के सहारे खोलने की कोशिश की तब भी उसके दिमाग में अपने अदृश्य शक्ति के स्कोर को लेकर अजीब तरह के सवाल उमड़ रहे थे अब तक तो ये कन्फर्म हो चुका था उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब था लेकिन फिर भी उसका स्कोर इतना हाई क्यों था ये अभी तक विक्रांत को समझ में नहीं आया था ताज्जुब की बात ये थी कि इतने खराब परफॉर्मेंस के बाद भी उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से खास डिवाइस भी दिया गया था कहीं ये लाइट हाउस फिल्म के प्लॉट की वजह से तो नहीं हो रहा है इस फिल्म की स्टोरी रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है तो कहीं ऐसा तो नहीं है की आईलैंड पर हुए मर्डर केस की स्टोरी भी इसी फिल्म की स्टोरी से मिलती जुलती तो नहीं है लेकिन का डेड बॉडी पर जो क्लू छोड़ा था उसका क्या मतलब है आखिर रियल मर्डर कौन है एक साथ इतने लोगों का मर्डर करके सबकी डेड बॉडी पर कोई न कोई क्लू छोड़ा है बारे में सोचने लग गया लेकिन उसे ये सब सोचते हुए बहुत उलझन हो रही थी विक्रांत ने हल्की साँस छोड़ते हुए बड़ी गंभीरता के साथ इस सिचुएशन के बारे में सोचना शुरू किया लेकिन उसे ये सब सोचते हुए बहुत उलझन हो रही थी इस वक्त उसका ऐसा मन कर रहा था कि उसे सोचना बंद करके थोड़ा आराम कर लेना चाहिए आखिर में विक्रांत ने डिसाइड किया कि वो अगले दिन से लाइट हाउस फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी को फॉलो करते हुए केस को सॉल्व करने की कोशिश करेगा इसी डिसीजन के साथ वो थोड़ी देर आराम करने के लिए बेड पर चला गया रात में विक्रांत को काफी अजीब अजीब ऐसी सपने दिखाई पड़े सबसे पहले तो उसे वो दोनों लोग दिखाई पड़े जो बहुत साल पहले इस लाइट हाउस की निगरानी किया करते थे उस रात विक्रांत ने अपने सपने में दया करके साथ ही उस स्ट्रेंजर को भी देखा जिसको लाइट हाउस के गार्ड के मर्डर के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई गई थी इसके साथ ही उस रात विक्रांत को नैना भी सपने में दिखाई पड़ी उसे सपने में देखा की नैना अब फॉरन से लौट चुकी है नैना ने फौरन से लौटने के बाद नैना ने विक्रांत के साथ मिलकर केस पर काम करना शुरू कर दिया है और नैना ने विक्रांत के साथ मिलकर डीसीपी डिसूजा डी की पीली नोटबुक में पड़े सभी केस सॉल्व कर लिए हैं जाहिर है कि अगर विक्रांत के सपने में नैना आ रही है तो फिर कुछ नॉर्मल तो होगा नहीं विक्रांत ने नींद में ही नैना के साथ इश्क भी खूब लड़ाया विक्रांत ने सपने में देखा की नैना उसके साथ परंगत प्यार कर रही है नैना ही नहीं बल्कि विक्रांत ने तो सपने में स्वाति के साथ भी भरपूर इश्क फरमाया हालांकि विक्रांत खुद ये बात नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसे सपने में स्वाति क्यों नजर आ रही एक बार के लिए तो स्वाति तक भी बात ठीक थी लेकिन उस रात विक्रांत ने सपने में एक्ट्रेस समन्ता के साथ भी रंगरेलिया मना ली थी वैसे इस बात में तो कोई संदेह नहीं था की समन्ता देखने में काफी खूबसूरत और हॉट थी विक्रांत ने जब उसे पहली बार देखा था तभी उसका दिल एक बार के लिए समन्ता पर आ गया था जिसका प्रमाण समंता ने उसके सपने में आकर दे दिया था रात भर तरह तरह की लड़कियों के साथ सुहागरात मनाने वाले सपने देखने के बाद अगले दिन विक्रांत की नींद काफी देरी से खुली जब उसकी आंख खुली तब घड़ी में सुबह के आठ बज रहे थे आज का मौसम भी खराब लग रहा था आसमान में बादल छाए हुए थे और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रखी थी हालाकि विक्रांत के कमरे में एयर कंडीशन लगा हुआ था ऐसे में उसे बाहर की उमस का तनिक भी एहसास नहीं हो रहा था सुबह उठने के तुरंत बाद विक्रांत ने अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम को ओपन किया और नए कोडवर्ड को जानने की कोशिश की विक्रांत अपने नए कोडवर्ड को जानने के लिए काफी एक्साइटेड था ऐसे में उसने जब अदृश्य शक्ति के सिस्टम को ओपन किया तो पता लगा की आज के दिन के लिए उसका कोडवर्ड पहाड़ और आग शब्द है पिछले दिन भी उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से यही कोडवर्ड दिया गया था इस दोस्त से रिलेटेड था इस वक्त विक्रांत जल्द से जल्द ये केस सोल्व करना चाहता था ऐसे में उसे किसी ऐसे कोडवर्ड की उम्मीद थी जो की केस के जल्दी से जल्दी सोल्व होने की तरफ इशारा करे खैर अपना कोडवर्ट जानने के बाद विक्रांत तुरंत ही फ्रेश होकर रूम से बाहर निकला बाहर आने पर पता चला कि अनुष्का और हर्षित उसका पहले से ही होटल के भीतर बने रेस्टोरेंट एरिया में इंतजार कर रहे थे त्रिवेंद्रम पुलिस की तरफ से विक्रांत और उसकी टीम के लिए ब्रेकफास्ट का भी इंतजाम किया गया था त्रिवेंद्रम शहर टूरिज्म के लिहाज से काफी मशहूर है यहाँ पर काफी दूर दूर ऐसी टूरिस्ट घूमने के लिए आते है ऐसे में इस शहर में होटल की कमी नहीं है ंद्रम पुलिस की तरफ से विक्रांत और उसकी टीम को शहर के फाइव स्टार होटल में ठहरने का इंतजाम किया गया हालांकि मुंबई जैसे बड़े शहरों के फाइव स्टार होटल्स की तुलना में यहाँ के होटल थोड़े कम लेवल के थे फिर भी त्रिवेंद्रम पुलिस की खातिरदारी ने विक्रांत का दिल खुश कर दिया था विक्रांत इस वक्त रेस्टोरेंट में हर्षित और अनुष्का के साथ बैठ ब्रेकफास्ट कर रहा था अनुष्का ने फॉर्क की मदद ऐसी से फ्रूट सैलड में ऐसी एक टुकड़ा उठाते हुए कहा सर कल आपको क्या हो गया था इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे थे मुझे तो लगता है कि आपको एक्यूट सिंड्रोम हो गया था। अगर ऐसा कुछ है तो आपको जल्दी से किसी डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए इनफेक्ट मेरे पास एक डॉक्टर का नंबर है आप कहो तो मैं उनसे बात करती हूँ आप जाकर उनसे कंसल्ट कर लेना अरे अरे विक्रांत ने हल्के गुस्से ऐसी भरे चेहरे के साथ अनुष्का की तरफ देखना शुरू किया वो अनुष्का को चुप कराना चाहता था लेकिन फिर कुछ सोच वो शांत हो गया सर कल आप जो कह रहे थे उसके बारे में मैंने भी खूब सोचा हर्षित ने बीच में ही बोलते हुए कहा उसने अपने हाथ में जूस का गिलास उठाकर इसका एक सिप पीते हुए कहा वाकई में क्या आपको लगता है कि केस की स्टोरी कुछ रिलेटेड है लेकिन एक एक चीज है मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। क्या स्टोरी फिल्म की स्टोरी केस रिलेटेड अनुष्का को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसने बेहद कंफ्यूज होते हुए कहा क्या बकवास कर रहे हो भला फिल्म की स्टोरी का इस मर्डर केस से क्या कनेक्शन हर्षित ने अनुष्का के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उसने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कोई मेंबर ओरिजिनल स्टोरी में इन्वॉल्व रहा हो और फिर जब उसने अपनी ही रियल स्टोरी पर फिल्म बनते देखा तो गुस्से में आकर पूरे क्रू मेंबर का मर्डर कर दिया ये सुनकर अनुष्का बेहद हैरान रह गई उसने विक्रांत और हर्षित की तरफ देखते हुए कहा अरे क्या बात कर रहे है हर्षित दिमाग तो सही है अगर रियल स्टोरी का कोई आदमी अभी तक जिंदा होगा तो उसकी एज कितनी होगी इसका अंदाजा है दिया गया था हर्षित ने जवाब दिया अच्छा और जो कुक था उसको उसको तो घसीट कर काफी दूर ले जाकर आग से जलाया गया था वो कैसे किया होगा उसने अनुष्का ने अपनी आंखे बड़ी करते हुए हर्षित से कहा हाँ ये तो है अब हर्षित ने भी अनुष्का की बातों से सहमति जता दी फिर उसने कंफ्यूजन से भरे लफ्जों में विक्रांत से तो कहाक्शन हो सकता है विक्रांत अभी तक चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था उसने हर्षित और अनुष्का की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया बल्कि उसने अचानक ऐसी अपने जेब में से फोन निकालकर किसी का नंबर डायल कर दिया जब विक्रांत ने फोन उठाकर बोलना शुरू किया तब जाकर हर्षित और अनुष्का को पता लगा कि विक्रांत ने इस वक्त समन्ता को फोन किया था